तत्रमस्तलि तत्र बाष्परिप लोचन मूचति नम तो राक्षसातक नम पीते च मधुर मधुर स्व कर्मा च मधुर मधुरा स्मृति बुद्धि मधुबोधशक्ति प्रभ मधुबोधशक्ति यदा प्रवत्म परभ कोणि श्यामलोयं श्यामय कुमारे गेद पर्रह्म भासता हृदय मम ऊज रामे मधुरम मधुराक्षर आ कविता शाख वंदे वालोल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की जय हो अधर्म का दास हो प्राणियों में सदभावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौहती बंद हो भारत अखंड हो अखंड हो हादे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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुनाथ मायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गौविंद जय जय गौ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 नमो मह शंभ शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण उत्क्रमण और पुनर्भाव का प्रतिपादन सांकेतिक शैली में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन के प्रति किया है यद्यपि आत्मा विभु है अतः अच्छा उसका उत्क्रमण संभव नहीं है परन्तु दे प्राणतकरण में अविद्याकृत अहंता के कारण उसके उत्क्रमण और पुनर्भव का प्रतिपादन शास्त्रों में परिलक्षित है ब्रह्म सूत्रों के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण श्री कृष्ण द्वैपायन जी उत्क्रांति गत्याधिकरणम का प्रतिपादन किया है जीव में स्वतः उन्मानत तो नहीं है परिच्छिता नहीं है लेकिन अंतकरण के उन्मानत्व का उसमें उपचार होता है और उस अंतकरण में तादात्म्य पत्ति के कारण जीव की उत्क्रांति का शास्त्रों में उल्लेख भी है यहां कहा गया जैसे वायु राज पुष्प से गंध का कर्षण कर लेता है और करषित गंध को अन्यत्र विकीर्ण कर देता है वैसे ही यह जो हमारा आपका स्थूल शरीर है सप्तातुम है साठ कौशिक है इससे जीव पुर्यष्टक को कर्षित कर लेता है और नवीन शरीर के उद्भाषक प्रारब्ध के योग से इस शरीर का परित्याग करके अन्यत्र गमन करता है पुरियस्तक का अर्थ होता है आध्यात्मिक दृष्टि से आठ पुरियां भौतिक धरातल पर जैसे अयोध्या मथुरा आदि सात पुरियों का उल्लेख है और आठवीं पुरी के रूप में पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्थित जगन्नाथ पुरी का वर्णन है वैसे ही आध्यात्मिक धरातल पर आठ पुरियों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है उसी का नाम पुरी अष्टक है कर्मेन्द्रीय पंचक ज्ञानेन्द्रिय पंचक प्राण पंचक अंतःकरण चतुष्ट अथवा अंतःकरण पंचक इनके उपादान तम पंचक ये पंच पंचक हो गए इनके अतिरिक्त अविद्या काम और कर्म इनका नाम पूरी है इनके सहित जीव कला का उत्क्रमण और पुनर्भव होता है जैसे बल्ब से विद्युत पृथक हो जाए बिजली चली जाती है बल्ब के फ्यूज ना होने पर भी बल्ब की विद्यमानता में भी हमको प्रकाश की उपलब्धि नहीं होती इसी प्रकार जीव कर्म का फल भोगने के लिए जब इस शरीर के आरंभक प्रारम्भ का क्षय हो जाता है तब कर्म के वेद के वशीभूत होकर पुर्यष्टक जो कि उसका अभिव्यंजक संस्थान है उसके सहित इस शरीर का परित्याग करके लोक-लोकांतरों में गमन करता है इसी को लौकिक भाषा में मृत्यु कहते हैं। बल्ब से विद्युत का पलायन एक प्रकार से इसी प्रकार अभिव्यंजक संस्थान सूक्ष्म और कारण शरीर है उसके सहित जीव कला जब इस शरीर से निकल जाती है उसी तो का नाम मृत्यु यहाँ पर भगवान ने पूरी अष्टक का सीधे नाम नहीं लिया श्री मधुसूदन सरस्वती जी और भाष्योत्कर्ष रचयिता इत्यादि महान भावों ने उपलक्षण माना है मन सहित पांच ज्ञानेन्द्रियों को वैशेषिक और नैयायिकों के प्रस्थान में छह इंद्रियों का वर्णन है पांच तो ज्ञानेन्द्रिया और उनके यहां अंतकरण को केवल मन रूप में जाना जाता है न्याय के अनुसार मन भी इंद्रिय है लेकिन वेदांत प्रस्थान में मन को इंद्रिय नहीं माना गया मनस्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती जो श्लोक है जिसकी व्याख्या पिछले सत्र में पर्याप्त तो हो चुकी है मन को भगवान ने छठा कहा तो गीता में एक वचन है नक्षत्राणाम शशि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा वेदांत परिभाषा में उसके टीका के माध्यम से इस तथ्य का प्रकाश किया गया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा को नक्षत्र नहीं माना गया नक्षत्र अधिपति माना गया नक्षत्राणाम अहम शशि तो इसका मतलब नक्षत्रों का अधिपति मैं हूं लेकिन आपाततः ऐसा ही परिलक्षित होता है मानो भगवान कहना चाहते हैं कि नक्षत्रों में जिस प्रकार चंद्रमा है उसी प्रकार अर्थात नक्षत्रों में चंद्रमा मेरी अभिव्यक्ति है मेरी उज्जवल विभूति है नक्षत्र नक्षत्राधिपत के लिए जैसे नक्षत्र शब्द का प्रयोग किया गया है वैसे ही मनसषष्ठान इन्द्रियाणी में पांचों से पृथक पांच ज्ञानेन्द्रियों से पृथक मन को मानव इंद्रिय के रूप में भगवान ने उद्भाषित किया न्याय नय का निरूपण यहाँ लक्षित होने पर भी न्याय नय का प्रतिपादन नहीं क्योंकि श्रीमद भगवत गीता के तेरहवें अध्याय में महाभूतान्य अहकारो बुद्धि अव्यक्त में बचा इंद्रियाणी दशकम च दस इन्द्रिय एकम च कहकर मन का प्रतिपादन किया गया है इसलिए पांच ज्ञानेंद्रियों के सहित मन उपलक्षण है कर्मेन्द्रियों के सहित भी प्राणों के सहित भी कारण शरीर जिसको अविद्या कहते हैं उसके सहित भी पुर्यष्टक में काम और कर्म का भी उल्लेख किया गया है काम और कर्म को कहाँ रखें भगवदगीता के आधार पर यह एक विचारणी प्रश्न है पूरी अष्टक का मैंने प्रतिपादन किया पंच कर्मेन्द्रिय पंचक्रिय पंचक प्राण अंतकरण चतुष्ट अथवा अंतकरण पंचक इनके उपादान कारण के रूप में भूत सूक्ष्म जिनको कहते पंच तनु मात्र वे फिर अविद्या के अतिरिक्त काम और कर्म इनका नाम है पुरी काम का निवास कहाँ है इंद्रियाण मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते गीता के तीसरे अध्याय में कहा गया इंद्रिय मन और बुद्धि में काम का निवास है दूसरे अध्याय में कहा गया प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान यहाँ पर ऊपर बुद्धि का नीचे इंद्रिय का उल्लेख न करके मध्यवर्ती मन का निरूपण किया भगवान ने मनोगत काम होता है दूसरे अध्याय में लेकिन तीसरे अध्याय में इंद्रिया मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते काम के अभिव्यंजक संस्थान इंद्रिय मन और बुद्धि को अर्थात सूक्ष्म शरीर को भगवान ने माना तो पुर्यस्टक में पृथक से काम का वर्णन किया गया है कारण क्या है पुर्यस्टक में जो तीन पदार्थ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं अविद्या काम और कर्म जीव के बंधन में वस्तुतः ये तीन ही हेतु है होते हैं अविद्या काम और कर्म अविद्या के फलस्वरूप काम का उदय होता है अविद्या या अज्ञान के गर्व से काम की निष्पत्ति होती है काम के गर्व से कर्म की निष्पत्ति होती है तो काम की स्थिति व्यावहारिक भूमि में इंद्रिय मन और बुद्धि में मान्य है क्योंकि सुसुप्ति अवस्था में कारण शरीर तो अवशिष्ट रहता है लेकिन काम का उदय नहीं होता तो काम बीज रूप से सुसुप्ति में भी विद्यमान रहता है लेकिन काम अर्थक क्रियाकारिता को सुसुप्ति में चरितार्थ नहीं कर सकता काम का उद्भव जागृत स्वप्न मनोराज स्मृति दशा में ही संभव है सुसुप्ति या समाधि में नहीं अतः भगवान ने सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत काम को माना कर्म कहाँ रहता है यह भी एक विचारणी विषय है तैत उपनिषद का यहाँ पर आलम्बन लेना होगा एक संकेत करते है एक ही ग्रंथ से पूरी सामग्री प्राप्त नहीं होती इसलिए जो वार्तिक कार होते हैं भाष्यकार होते हैं व्याख्याकार होते हैं उनको पर्याप्त अध्ययन का बल होना चाहिए और होता है नहीं तो किसी भी एक ग्रंथ के एक वचन का भी समग्र भाव उनके द्वारा कर्षित नहीं किया जा सकता तैतरी तो उपनिषद में कहा गया है विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच्छा जो तो विज्ञान कोष है अर्थात बुद्धि है इस पर भी भाव हम व्यक्त करेंगे उसी में कर्म का निवास है जहाँ काम रहता है वहीं कर्म भी रहता है मुख्य बात यह काम का जो अधिकरण है अभिव्यंजक संस्थान है वही कर्म का भी अधिकरण है अर्थात अभिव्यंजक संस्थान विज्ञानम यज्ञम तमते कर्मानु तमते पिच विज्ञान का अर्थ यहाँ पर क्या है बुद्धि तो जड़ है चिन्मयी हो जाती है चिदाभास के योग से चिद धातु को चिदाभास के रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता बुद्धि में है स्वतः बुद्धि करण कोटि का पदार्थ अंत करण में ही बुद्धि की परिगणना है हमारे जो श्रृंगेरी के पूर्वाचार्य थे वो न्याय नव्य न्याय के दिग्गज विद्वान थे और वेदांत आदि तो सदा होता ही है शंकराचार्यों को लेकिन वे किसी से प्रश्न करते थे तो बुद्धि के बल पर प्रज्ञा के बल पर अपूर्व मेधा शक्ति के बल पर ही उनके द्वारा किए गए प्रश्न का कोई उत्तर दे सकता था टीका टिप्पणी से अतिरिक्त उनका प्रश्न होता था तो हमारे पूर्वाचार्य शंकराचार्य महाभाग श्री निरंजन देवी महाभाग आयु में उनसे बड़े तो बड़े भाई कहकर उनको पुकारते थे उन्होंने कहा बड़े भाई बताइए संस्कृत में ही संभाषण दोनों का होता था यह विज्ञान क्या चीज है विज्ञान विज्ञानम यज्ञम तमते कर्मा तमते पीछा क्या केवल बुद्धि का नाम विज्ञान है हमारे पूर्वाचार्य ने जो उत्तर दिया उससे बहुत प्रमोदित हुए मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया उसके बाद पूज्य पद स्वामी वामदेव जी महाराज की प्रेरणा से पूर्वाचार्य महाभाग की अनुमति से संत समिति के बैठक में अयोध्या गया उस समय श्री माधवाश्रम जी महाराज भी था अयोध्या पहुंचे थे पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज ने कहा कि बैठो फिर कहा कि ये विज्ञान क्या चीज है विज्ञानम यज्ञ तनते कर्माणी तनते पीछा उन्होंने कहा डट करके बोलो मैं सुनूंगा बैठे थे पर। पौन घंटे मैंने इस पर कहा मेरे कहने का अभिप्राय था कि साधिष्ठान साधि का नाम विज्ञान है साधिष्ठान साभाष बुद्धि का नाम विज्ञान है केवल बुद्धि का नाम विज्ञान नहीं है। तब उन्होंने कह दिया प्रमाण <laughs> तो उस समय तो मैं सब ग्रंथ नहीं लेके गया था और मैंने मनन के बल पर उनको कहा था फिर अंत में जब अयोध्या से आया तो शंकरानंद जी के जो उपनिषद पर टीका है एक प्रकार से वृत्ति है कह सकते हैं उसमें हमको यह मिल गया तब श्री वामदेव जी महाराज को मिलने पर मैंने बताया कि मैंने जो कहा था उसका समर्थन यहाँ से साधिष्ठान साभाष बुद्धि साभाष मन चिदाभास सहित अधिष्ठान का अर्थ है कुतस्थ कुपद लक्ष्यार्थ उसका आभास जो बुद्धि पर पड़ता है या बुद्धि में पड़ता है उसको चिदाभास कहते हैं चिदाभास का अर्थ होता है चित शरीखा पर हो, चित्तरीखा परिल्त के लक्षण से रहित हो आजकल लोगों के दाव पेड़ से बचने के लिए श्रीमद भागवत के सप्तम स्कंध में देवर्षनारण में जो धर्मा का वर्णन किया है उसका परिज्ञान बहुत आवश्यक है धर्माभाष उपमा छल आदि का वर्णन है न सात प्रकार से धर्माभास का वर्णन किया गया धर्म सरीखा पर लक्षितो धर्म के लक्षण से रहित हो हेतुआभास का अर्थ क्या होता है हेतु सरिखा परिलक्षित हो हेतु के लक्षण से रहित हो चिदाभास का अर्थ होता है चित्त सरिखा परिलक्षित हो चित्त के लक्षण से रहित हो चिदाभास तो साधिष्ठान बुद्धि में अर्थात आत्म से अधिष्ठित बुद्धि में अवच्छेद के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जो वचन है गीता में मयाध्यक्ष प्रकृति सुयते सचरा चरम हेतु नैन कौनते जगत भी परिवर्तते यहाँ पर भी मया जब क्षेर प्रकृति स्थित नहीं कहा तो धातु से अधिष्ठित जो बुद्धि है उसी में काम का भी निवास है उसी में कर्म का भी निवास या पुर्यस्तक का निरूपण किया गया अब यहाँ में पुर्यस्तक में पंच तन्मात्राओं का उल्लेख क्यों है एक मुख्य विचारणी विषय तो ये तैतरी उपनिषद से इसका समाधान हो सकता है वेदांत प्रस्थान में छादोग्य उपनिषद के अनुसार हमारा आपका जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रीय अंतकरण और प्राणों का सन्निवेश है वह भौतिक सिद्ध होता है स्थूल शरीर भी भौतिक है सूक्ष्म शरीर भी वेदांत प्रस्थान के अनुसार भौतिक पंचीकृत पंच महाभूतों का तारतम्य संघात होने के कारण यह स्थूल शरीर भौतिक अपृत पंच महाभूत जिनको पंच तन कहते हैं सांख्य प्रस्थान में उनका परिणाम होने के कारण विकृतिकोकी का पदार्थ माना गया है सूक्ष्म शरीर हमारे यहाँ क्योंकि अन्न के तीन विभाग का त्रिवृत्त करण की प्रक्रिया के अनुसार छांदो गुप्त सद के छठे अध्याय में वर्णन है उसमें बताया गया मन हमारा आपका जो है वो अन्नमय है इसका अर्थ क्या हुआ जो हम अन्न का सेवन करते हैं उसका तीन विभाग हो जाता है इस शरीर में जाकर जो स्थूलतम विभाग होता है वो मल बन जाता है तीन मकार पहला स्थूलतम विभाग मल उसका जो मध्य का सूक्ष्म विभाग होता है अन्न का वो मांस बन जाता है सबसे सूक्ष्म विभाग जो होता है वो मन बन जाता है मन का उद्दीपक बन जाता है मन का पोषक बन जाता है इसलिए छादोग में मन को अन्नमय माना गया प्रधानता से मन अन्न की प्रधानता से परिपुष्ट होता है मन के देवता चंद्रमा है चंद्रमा 16 कलाओं में पूर्ण होते है नेत्र के देवता सूर्य हैं सूर्य 12 कलाओं में पूर्ण होते हैं सूर्य वंश में समुदूत श्री राम जी को बारह कला संपन्न माना गया चंद्र वंश में समुद्भूत भगवान श्री कृष्ण चंद्र को सोलह कला परिपूर्ण माना गया तो चार कम नहीं चार अधिक नहीं पूर्णता जैसे मुद्रा को लेकर है यानी डॉलर भारतीय मुद्रा डॉलर नेपाल की मुद्रा दोनों पूर्ण है सूर्य भी पूर्ण है चंद्र भी पूर्ण है सूर्य 12 कला पूर्णता को प्राप्त करते हैं, चंद्रमा 16 कला पूर्णता को प्राप्त करते हैं, एक तोला पहले कहते थे ना एक रुपया सोलह आने दोनों का तो मात्र एक ही होता था यह कम और ज्यादा का नहीं संख्या में कम होने पर भी दोनों ही पूर्णता के दोतक तो मन चंद्रमा के द्वारा उद्भाषित है ज्योतिषी लोग जानते हैं चंद्रमा का प्रभाव मन पर क्या पड़ता है तो मन की भी सोलह कलाएं हैं वो सोलह कलाएं क्षीर्ण होने लगती हैं, जिसको अन्न सुलभ नहीं होता या जो अनशन पर बैठ जाता है इसलिए अन्नमय मन होता है आपोमय प्राण प्राण की परिपुष्टि जल के द्वारा होती है अत्यधिक तो नहीं लेकिन उचित मात्रा में जल अवश्य पीना चाहिए क्योंकि जल के द्वारा प्राण का पोषण होता है आपोमय प्राण है अब रह गए तेज विवित करण की दृष्टि से तेज तेजोमयी वाक है हम आप जो बोलते हैं ये तेजो मई वाक ये जो घृत है दुग्ध गोरस इनको कहते हैं तैजस प्राय तैज प्राय माने तेज के उद्दीपक है इसलिए यज्ञ में इनका प्रयोग होता है तो दुग्ध घृत इत्यादि का जिनको सेवन करने को मिलता है उनकी वाक शक्ति उद्दीप्त तो रहती है क्या वाक शक्ति, वाक् के देवता अग्नि है तो तैजस प्राय दुग्ध घृत इत्यादि सुवर्ण हीरा खंडन खंड खाद्य नामक ग्रंथ हमने यह ग्रंथ पूर्वाचार्य से पढ़ा है खंडन खंड खाद्य पूर्वाचार्य ने हमारे पूज गुरुदेव से पढ़ा था खंडन खंड खाद्य वेदांत का बहुत ऊंचा ग्रंथ है इसको हमने पूज्य पूर्वाचार्य से चूरू में चूरू में नहीं कलकत्ता के चातुर्माश चूरू में तो उनसे उग्बत महीधर भाष्य सहित द पढ़ा था तो हमने एक संकेत किया कि हमारा आपका जो प्राण है वो अन्न के द्वारा तो पुष्ट होता है मुख्य रूप से जल के द्वारा पुष्ट होता है इसलिए वह आपोमय है और तेजोमयी वाक् वाक, वाक सब की जो पुष्ट होती है तेज सब प्राय वस्तु के द्वारा उसमें भी भगवान शंकराचार्य महाराज ने संतों पर अनुग्रह करने के लिए एक विचित्र विज्ञान दिया उदाहरण देकर अब संत जो है उनको घी दूध कहा से मिले भिक्षावृत्ति होती थी आज भी तो अब संतुलित आहार जो करते हैं, संतों को कहा से दूध घी आदि मिले तो भगवान शंकराचार्य जी ने एक दृष्टान्त दिया राजस्थान इत्यादि मरुस्थल में बहुत से चीटी इत्यादि होते अब उनको कहा जल मिलता है नित्य या ऊंट आदि में भी क्षमता बढ़ती है एक दिन जल पी ले तो सात दिन तक काम चल जाए तो जहां जल सुलभ नहीं है लेकिन वहाँ जो प्राणी होते हैं जंगम प्राणी उनमें प्राण का संचार देखा जाता है तो फिर क्या चमत्कार है जल के बिना उनके प्राण क्यों रहते हैं जल प्राय उनको सुलभ नहीं होते फिर भी प्राण शक्ति उनके जीवन में उद्दीप्त रहती है तो भगवान शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया सब में सब त्रिवृत्त कारण है ना अब उधर तैतृ की दृष्टि से तैतृ उपनिषद की दृष्टि से पंचीकरण है मैं कठिनाई समझ रहा हूं जिनको प्रक्रिया आदि ज्ञान नहीं है, वो मेरे प्रवचन को टेंशन का कारण समझते होंगे <laughs> क्या बला और <laughs> जिनको इन सबका यह हम लोगों का भी प्रवचन होता है जैसे जिसको कोई भारतीय संविधान साधा हो उधर न्यायाधीश हो उधर वक्ता हो वो संकेत में बोलता जाता वकील न्यायाधीश पकड़ते जाते हैं नोट करते जाते हैं तो जिनको ये सब ग्रंथ पढ़ा हो उनके लिए तो बहुत आह्लादक प्रद है औरों के लिए शांतिप्रद अवश्य है सुने लेकिन पूरा आनंद तो वही ले सकते न जिनको इन सब ग्रंथों का पता है कुछ भाव पता है तो हमने एक संकेत किया तो वहां पर क्या होता सब में सब पंचीकरण की दृष्टि से एक की प्रधानता है बाकी चार है। पंचीकृत पृथ्वी का अर्थ क्या है एक बटा दो पृथ्वी बाकी एक बटा आठ एक बटा आठ एक बट आठ बाकी चारों भूत इसी प्रकार तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि पंचीकरण की दृष्टि से त्रिवृत्त करण की दृष्टि से सब में सब है ना उनके जीवन में निसर्ग सिद्ध व क्षमता होती है तो उसमें सन्निहित जल मरुम में रहते हैं जो आहार उनको सुलभ होता है उसमें सन्निहित जल के द्वारा उनके प्राण का पोषण हो जाता है जैसे हमारे शरीर में वायु की प्रधानता है कई कारणों से तो हवा जो चलेगी नमी को लेकर दूसरे के लोग केवल सर्दी लगेगी हमारे शरीर को छूते ही वो जल बन जाती हवा ठंडी हवा चलेगी तो हमारे शरीर को छूते ही वो जल के रूप में परिवर्तित हो जाती हवा उसमें जो जल का अंश है ना और को तो केवल सर्दी लगेगी मुझे सर्दी भी लगेगी और बूंद भी बन जाएगी तो क्षमता है विशेषता नहीं है रोग है ये लेकिन उनमें एक विशेषता होती है कि सन्निहित जल को उनके पोषण के अनुकूल वो व्यक्त कर लें ऐसे ही भगवान शंकराचार्य ने उदाहरण दिया समुद्र में गहराई में जो प्राणी रहते हैं जंगम प्राणी अब उनको तो अन्न कहाँ सुलभ होता है लेकिन मन उनके काम करते हैं तो वहां पर जो सामग्री उन्हें आहार के रूप में सुलभ है उसमें जो अन्न का अंश है वो उनके सामने उद्बुध होकर प्रकट हो जाता है उद्बुद्ध होकर प्रकट हो जाता है इसी प्रकार से समय लेना चाहिए तेजोमयी बाग अब जो बहुत से ऐसे प्राणी हैं जिनको घी दूध इत्यादि सुलभ नहीं है चीटी आदि हैं, लेकिन उनके जीवन में शक्ति है चीरियों के जीवन में शक्ति तो है तो तेजोमयी वाक् उनको जो आहार सुलभ है उसमें जिस अंश में तेज की ते, तेज की प्रतिष्ठा है वो उद्बुद्ध होकर उनको प्रकट हो जाती है जैसे उदाहरण के लिए शर्करा सिकता बालू खान और शक्कर दोनों मिला के फेंक दे अब हम आप जो जीघ लगा देंगे तो दोनों ग्रहण करने के लिए लेकिन चीटी जब पिपीलिका अति सूक्ष्म पिपीलिका विनय पत्रिका में चीटी पिपीलिका जब लगा देगी तो क्या करेगी बालू बालू को छोड़ करके सरकरा शर्करा को ले लेगी तो यह अभी एक बताया मेरा संकेत कहाँ है यहाँ जो गौरी संप्रदाय के संत महात्मा पहले 50 साल पहले जब से बिजली माइक का हो गया ना ज्ञान का तप का स्तर गिर पड़ा अध्ययन का स्तर भी गिर पड़ा परसों परसोई में किसी को कह रहा था कुटी बनाकर या वृक्ष के नीचे रहकर अधिकृत व्यक्ति जिन्होंने गायत्री का पुरस्तन किया गायत्री सिद्ध हो गयी भवन बनाकर पक्की गुफा बनाकर जो गायत्री का अनुष्ठान किया किसी को गायत्री सिद्ध हुई क्या बालू पर बैठकर सुखदेव जी ने कथा की और परीक्षित जी ने सुनी परीक्षित जी मुक्त हो गए और जब से भवन बनाकर भागवत की कथा शुरू हुई है तब से कोई मुक्त हुआ क्या वक्ता की बात भी नहीं क्या श्रोता की बात है जब भोगपत्र पर ग्रंथ लिखे गए महाभारत इत्यादि उनका महत्व और आजकल जो कंप्यूटर पर या वैसे लिखे जाते हैं कुर्सी आराम कुर्सी पर बैठकर वो कोई ग्रंथ ऐसे हो सकते है ना महाभारत आदि की तुलना में दो मिनट भी टिक सके एक बात है यहाँ जो गौरी संप्रदाय के संत होते थे हमने भी पंद्रह दिनों तक मधुकरी मांग कर संन्यास से पहले ब्रज में ब्राह्मणों के यहाँ इतने इतने टुकड़े रख देते हैं एक तख्ते में बाहर एक रोटी के दस टुकड़े करके रख देते गौरी संप्रदाय के संत आते ले ले एक टुकड़ा ले लेते एक जगह से इतने टुकड़ा वो भी जाके मिट्टी के हांडी में पहले वो रख देते थे हम्म, उसको ढक करके मिट्टी के अंदर गार देते थे हरे कृष्ण वाला जो क्या है महामंत्र हम्म, महामंत्र का सावा लाख नित्य जप करते थे कितना समय लगता होगा <laughs> हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे सावा लाख नित्य जप करते थे उनके पास इतना भी समय नहीं था कि रोज मजकूरी मांगे तो एक सप्ताह में चार दिन में पांच दिन में जब बहुत भूख लगती मटका को मलेरिया निकाल लेते एक टुकड़ा लेके पानी पी लेते थे लेकिन उनके जीवन में अद्भुत होज की प्रतिष्ठा शक्ति प्राण शक्ति का संचार तो क्या था तप करते करते उनकी जिवाम वो हो गई थी उसमें जितने विटामिन आजकल की दृष्टि से उनके शरीर के लिए पोषण के लिए चाहिए वो सब व्यक्त होकर उनको प्राप्त हो जाते थे इसलिए मैंने कहा संकेत किया तो ये जो हमारे आपके सूक्ष्म शरीर उसमें कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय अंतकरण और प्राणों का सन्निवेश है यह छादो गुप्निषद के अनुसार भौतिक है इसलिए जैसे ये तांबे का पात्र है इसको यू ले जायेंगे जहां जहां ले जायेंगे तो तांबे को अलग करके ले जायेंगे क्या जहां जहां तांबे का पात्र जाएगा वहां वहां क्या होगा तांबा भी जाएगा ही नहीं क्योंकि इसका उपादान है उपाधे की जहां जहां गति होती है वहां वहां उसमें अनुगत उपादान तो होता ही है इसलिए पंचतन मात्राओं का उल्लेख है ये वेदांतक प्रस्थान में पुर्यस्टक का स्वरूप पैंगलोपनिषद विवेक चुड़ाम और योग वास्तव में इसको आत्मवाहिक शरीर कहते हैं, अलग अलग नाम है पुर्यस्टक की व्याख्या भी पुर्यस्टक के प्रकार भी अलग अलग हैं हमने प्रसिद्ध प्रकार के अनुसार यहाँ पर निरूपण किया मुख्य रूप से जीव के बंधन में हेतु तीन है एक है विद्या दूसरा है काम तीसरा है कर्म तीनों का उल्लेख पुर्यष्टक में किया गया एक दृष्टि से स्थूल और सूक्ष्म शरीर का संवेत स्वरूप मिला हुआ स्वरूप है वो पुर्यष्टक है उसको लेकर जीव प्रारब्ध वश जिस शरीर को उसे पाना है उसको पाने के लिए चल पड़ता है यही हो गया उत्क्रमण पुनर्भव का विज्ञान मृत्यु का यही है स्थल शरीर को जीव जब छोड़ना चाहता है या छोड़ने के लिए विवश होता है तब पुरियक को कर्षित करके वह इस शरीर का त्याग करता है जो ही पुरियष्टक सहित जीव कला विहीन या शरीर हो जाता है त्योही यह शब माना जाता है यह बात कही गई भगवान ने केवल छह का नाम लिया तो उपलक्षण दृष्टि से हमने समग्र तथ्यों को यहाँ पर प्रकट किया है पूरी अष्टक सहित जीव कला इसमें एक सिद्धांत है अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है वक्त मेरा बनाया हुआ है बहुत कठिन है उदाहरण यह है की बल्ब बादल वेघ मंडल ये अभिव्यंजक संस्थान है अभिव्यंग विद्युत है बिजली की अभिव्यक्ति बल्ब के माध्यम से बादल के माध्यम से होती है इसी दृष्टि से अभिव्यंजक की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है अभिव्यंजक के तारतम्य से जीरो पावर का बल्ब भी बल्ब है और उच्च पावर का बल्ब भी बल्ब है तो अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है भगवान शंकराचार्य जी का वचन है गीता भाष्य में उपेय की सिद्धि उपाय के अधीन होती आत्मा स्वतः सिद्ध है इससे हमारा काम नहीं चलेगा उपेय की सिद्धि उपाय के अधीन होती है भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा जैसे सुख उपेय है उपाय कौन या धर्म सुखचा चाह मूढ़ धर्म रहता कलयुग के प्राणियों की अभिडम्बना होगी मनुष्य की तुलसीदास ने लिखा धर्म का फल सुख है सुख उपेय है लेकिन उस सुख की अभिव्यक्ति तो सत्य के बिना धर्म के बिना संभव नहीं है धर्म से व्यक्ति को परहेज होगा और सत्य से परहेज होगा लेकिन सुख चाहेगा उपे की सिद्धि उपाय के अधीन होती है उपाय को ताक पे रख देंगे उपये की सिद्धि कैसे होगी आजकल साधकों में यही कमी है उपेय तो चाहते हैं उपाय रहित उपाय नहीं करते तो उपेय की सिद्धि कहाँ से होगी लगे हाथ हम नीति शास्त्र की बात कह रहे महाभारत में बार बार आया है प्रारब्ध भी पौरुष के आधार पर प्रकट प्रारब्ध का अभिव्यंजक संस्थान भी पौरुष है इसमें उदाहरण दिया गया कोठी में रखा हुआ बीज है प्रारब्ध तुल्य उसको अनुकूल पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक्क और काल का संसर्ग मत होने दीजिए वो क्या अंकुरित हो जाएगा बीज के गर्भ से बीज निकल आएगा फल निकलेगा नहीं निकलेगा इसी प्रकार से प्रारब्ध में जो लिखा है अत्यंत उग्र प्रारब्ध को छोड़कर उसको व्यावहारिक रूप देने के लिए तद अगर कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करता है पौरुष करता है तो प्रारब्ध प्रकट हो जाता है अन्यथा वो कोठी में रखते हुए धान के तुल्य बना रहता है बीज के तुल्य बना रहता है तो ये जब से मैंने महाभारत में पढ़ा कई जगह तब से मुझे एक बहुत बड़ा विज्ञान मिल गया तो मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा मेरा भाव है कि कुछ श्रोता जिनको प्राप्त है प्राप्त है या है तो उससे लाभ उठाग क्या हम लोगों को विद्या प्राप्त है महाभारत के अनुग्रह से महापुरुषों के अनुग्रह से कुटिल प्रारब्ध को हम चाहे तो नहीं प्रकट होने दे सकते है अनुकूल प्रारब्ध को हम प्रकट होने दे सकते हैं उसमें उदाहरण यही है महाभारत का उदाहरण है भूमि के तुल्य भूमि उपलक्षण है अनुकूल पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक काल के तुल्य कौन है पौरुष पुरुषार्थ आजकल पुरुषार्थ शब्द चलता है पहले पुरुषार्थ कम चलता था पौरुष शब्द का प्रयोग ज्यादा होता था तो पौरुष किसके समान है अनुकूल पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश के समान पौरुष है और कोठी में रखे हुए बीज के समान प्रारब्ध है जिस प्रारब्ध को फलीभूत नहीं करना चाहते तदनुकूल प्रयास मत कीजिए वो प्रारब्ध आपका बना रहेगा कारगर नहीं होगा जिस प्रारब्ध को दृष्टि के द्वारा ज्योतिष के द्वारा हम तो ज्योतिषियों से संपर्क नहीं रखते ज्योतिष को मानते हैं ज्योतिषियों से संपर्क रखने में बाबा कहाँ बने रहेंगे और राष्ट्र के लिए कुछ कर सकेंगे नहीं कर सकते। एक व्यक्ति ने कहा महाराज आपने कहा था गाय के लिए कुछ करो छत्तीसगढ़ का व्यक्ति था उस समय मेरे स्वर ठीक नहीं चल रहे थे दाएं बाया होता न और स्वर ठीक चल रहे हमने कहा तुम बिल्कुल नहीं कुछ कर पाओगे अब हम क्या जिसको राष्ट्र जिसको इतिहास बनाना होता है ज्योतिषियों से पूछ पूछ के कब मुहूर्त है कम नहीं अरे चलते चलो चलते चलो लेकिन जिनको अपने प्रारब्ध का आभास हो जाता है विद्या है जिसके द्वारा प्रारब्ध का व्यक्ति को आभास हो जाता है जैसे चीटियां होती है ना, पक्षी होते हैं ना, उनको वर्षा का आभास हो जाता है ना चीटिया जब वो पंख के द्वारा ये चिड़िया जब पंख के द्वारा बालू वालू उछालने लग जाए चीटियां अंडे लेने लग जाए समझना चाहिए कि इनको ज्ञान हो गया कि वर्षा होने वाली ये सब बहुत अनोख होते हैं भगवान ने सबको सुरक्षित रखने के लिए विज्ञान दिया है अलग अलग शरीर में अलग अलग ढंग से वो विज्ञान प्रकट होता है तो जो प्रारब्ध का आभास जिनको हो जाता है वो क्या करते हैं वो करते हैं कि उसको कोठी के बीज के समान रखने दो तद अनुकूल पौरुष मत करो किसके जीव एक बहुत गुप्त बात कहते छाणो गुप्तनिषद में आदित्य मंडल सूर्य मंडल का वर्णन है वहां हिरणमय हिरणमय दाढ़ी मोक्ष इत्यादि वाले पुरुष का वर्णन है पूर्व पक्ष स्थापित किया गया उपनिषद में है लेकिन ब्रह्म सूत्र में उसका क्या है शास्त्रार्थ है ब्रह्म सूत्र जो है ना वो निर्णायक ग्रंथ है पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा वेद वेदांतों में जो जटिल घाटिया है जहाँ व्यक्ति को भ्रम हो सकता है उन पर निर्णय लेने के लिए सिद्धांत क्या है ये पूर्वोत्तर मीमांसा का वर्णन किया गया है पूर्वोत्तर मीमांसा न्याय है निर्णय जैसे जजमेंट उपनिषद में वर्णन है वेदों में वर्णन है लेकिन शंका होती है कि ऐसा तो नहीं है ऐसा तो नहीं है उन जटिल घाटियों को सुलझाने के लिए पूर्वोत्तर मीमांसा है न्याय का ग्रंथ है तो वहां पर एक विचार किया गया कि कोई ये अधिदैव क्योंकि सूर्य भगवान भी अधिदैव हैं मंडल के अतिरिक्त भी उनका एक रूप है ना अगर रूप ना होता तो सूर्य वंश में भगवान राम भद्र कहाँ से प्रकट होते सूर्य वंश कैसे चलता चंद्रमा का जो मंडल दिखाई पड़ता है उसके अतिरिक्त उनका अधिदैविक स्वरूप न होता तो चंद्रम चंद्रवंश कैसे चलता अग्नि जो हमको आग दिखाई पड़ती है उसका कोई आधिदैविक स्वरूप न होता तो अग्निवंश कैसे चलता अग्निवंश का वर्णन जगह जगह बिखरा हुआ है शास्त्रों में हमारा ग्रंथ है सार्वभम सनातन सिद्धांत उसमें अग्निवश का बहुत सांगोपांग संख्या सहित भगवान की कृपा से हमने प्रतिपादन किया तो हम एक संकेत करना चाहते हैं प्रारब्ध का पता जब लग जाता है व्यक्ति को तब वो क्या करता है जो प्रारब्ध क्लिष्ट है उसको व्यावहारिक रूप न देना चाहे तो तद प्रयास मत करें पौरुष का आलम्बन न दे और जो प्रारब्ध अधीष्ट है आभाष हो जाए तो उसको भी व्यावहारिक रूप देने के लिए तद प्रयास करना चाहिए तो अविद्या काम और कर्म ये बंधन में हेतु हैं तीन हमारा आपका जो कारण शरीर है वो क्या है अविद्यात्मक है तीनों शरीर में रोग है ना इन्होने लिखा पंचदशी कार विद्या स्वामी कारण शरीरगत रोग क्या है अविद्या मलिन सत्व वो क्या है रोग अविद्या अविद्या के गर्भ से निकलता है काम काम माने कामना अनापम वस्तुओं की इच्छा का नाम है काम अन्योन्याध्यास मूलक अनात्म वस्तु की इच्छा का नाम है काम पंचदशी कार के अनुसार बोलेंगे कितना लंबा बोलना पड़ेगा अविद्या के गर्व से काम जैसे है तो रस्सी हमको सुनहरी माला दिख गई रस्सी का ज्ञान न रस्सी का ज्ञान न होने के कारण अर्थात रस्सी के अज्ञान के कारण हमको सुनहरी माला दिख गई अब हम लोभी ठहरे उसको लेने के लिए चले अभिद्या के गर्भ से काम काम के गर्भ से कर्म निकल आया या नि? या हम है सपेरा अब हमको मंद अंधकार में निपति रज में सर्प आरोप लक्षित हुआ दृष्टिगोचर हुआ अब सर्प को भाई पिटारी में बांधकर जीविका अर्जित करेंगे या मनोरंजन सपेरा जो ठहरे अब वो सर्प को देख भय तो नहीं लगेगा लेने के लिए अथवा हमें डरपोक मानसिक भी नहीं है सपेरा भी नहीं है डरपोक भी है तो मंदित सर्प दिखाई पड़ा हम पलायन कर गए भगने की इच्छा हुई और भगना प्रारम्भ कर दिया ये सब दृष्टान्त क्या सिद्ध करते है अविद्या के गर्व से काम और काम के गर्भ से कर्म निकल आता है अविद्यात्मक हमारा आपका क्या है कारण शरीर है सूक्ष्म शरीर काम और कर्मात्मक है सूक्ष्म शरीर में ही काम का कर्म का सन्निवेश है इतनी देर में यह हमने संकेत किया स्थूल शरीर क्या है फलात्मक है कर्म फलात्मक है कर्म फलात्मक स्थूल शरीर है और कर्म और काम इन दोनों का सन्निवेश सूक्ष्म शरीर में है अर्थात काम और कर्मात्मक सूक्ष्म शरीर है तो कारण शरीर अविद्यात्मक है तो वास्तविक संन्यास क्या है यह संन्यास उसमें उपकारक है इसका खंडन नहीं करना चाहिए भला आदमी कम से कम बेस की लज्जा रखेगा क्या जयंत इंद्र का बेटा कुछ करना चाहता था राम जी के बल का परीक्षण लेना चाहता था देवता वाला शरीर छोड़ करके सिद्ध था देवता वाला शरीर को अंतरहित करके पव्ये का रूप उसने धारण किया त्रिदंडी स्वामी होके गया था रावण सीता जी का अपहरण करने से पहले कहा मैं त्रिदंडी नहीं हूं मैं रावण मैंने रावण को भी था ध्यान कि वेश कलंकित न एक बात हुई ना तो इसका उपयोग है आज कल लोग कहते कपड़े में क्या रखा है चंदन में क्या रखा है इस नहीं इनका उपयोग है लेकिन मूलतः किसके लिए है संन्यास किसका होना चाहिए किसके संन्यास से मोक्ष होगा अविद्या काम कर्म के सन्यास से मोक्ष होगा प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ लिख सर्वान लिखाया नहीं अविद्या काम कर्म के सन्यास से मोक्ष होगा इसीलिए पुर्यष्टक में तीनों का सन्निवेश है अविद्या काम और कर्म अब इनके अभिव्यंजक संस्थान कौन है पांच कर्मेन्द्र पांच ज्ञानेन्द्रिय पंचत प्राण अंतकरण पंचक या अंतकरण चतुष्ट आपने कई बार अंतकरण समय हो गया है अंतकरण चतुष्टय या अंतकरण पंचक का वर्णन किया प्रसिद्धि तो, तो चार ही किया की है लेकिन पेंगलोपनिषदिखित ब्राह्मणोपनिषद सूर्योपनिषद मराठी में ग्रंथ लें मैं मराठी नहीं जानता हिंदी में मैंने पढ़ा है दासबोध मेरा पढ़ा हुआ पचास बार होगा नये कम से कम पचास बार हमने दासबोध पढ़ा होगा तो दासबोध में सूर्योपनिषद में पेंगलोपनिषद में सिखिफी ब्राह्मणोपनिषद में अंतकरण पंचक का वर्णन है और योग वासिष्ट में भी अंतकरण पंचक का वर्णन है वैसे गणित की दृष्टि से भी अंतकरण पंचक का महत्व है कर्मेन्द्रिया पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच प्राण पांच भूत पांच, भूत पांच तो अंतकरण ने बिगाड़ा क्या कि वो ही रह गए वो भी पांच होना चाहिए क्या तो उसमें दो प्रक्रिया चलती है जैसे जल है उसके चार तरंगे हैं तो पांचवा कौन हो गया स्वयं जल स्वयं जल हो गया इसी प्रकार से मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार जिनके वृत्तियां हैं वृत्ति माने तरंग वो स्वयं पांचवा अंतकरण हो गया अंतकरण स्वयं पांचवा है उसी का नाम गातृत्व है उसी का नाम क्या है स्फुरन है कहीं स्फुरन कहीं व्यातृत्व कहीं अंतकरण नाम है वो पांचवा है चार उनकी तरंगे अंतकरण की चार तरंगे हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार केवल एक शब्द का प्रयोग होगा तो अंतकरण का वाचक होगा प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान यहाँ मन का पूरा अंत करण चित्त वृत्ति का निरोध यहाँ चित्त का पूरा अंत बुद्धि वृत्ति जब कहेंगे तो बुद्धि का पूरा अंत जागर स्वप्न सुसुप्ति हमसोपाक्ष ये सब अहंकार की वृत्तियां हैं वहां अहंकार का अर्थ पूरा अंत करण एक, एक शब्द पूरे अंतकरण के भी वाचक है अगर दो एक साथ आ गए जैसे मन बुद्धि मई व मन आधत्वेश तो वो कोष की विवक्षा से अंतकरण के दो विभाग होते हैं संख्यो के दृष्टि से मन अहम और महत्वत्व मन बुद्धि तीन विभाग अंतकरण के होते हैं लेकिन एक दृष्टि से पांच विभाग अंतकरण के हैं अवधारणा शक्ति उसमें अंतकरण में है पेंगलोपनिषद के अनुसार तो हमने क्या संकेत किया यह संकेत किया कि अंतकरण पंचक प्राण पंचक ज्ञानेन्द्रीय पंचक कर्मेन्द्रीय पंचक ये अविद्या काम और कर्म के अभिव्यंजक संस्थान है मैं कहाँ से बोल रहा हूँ श्रीमद् भगवत गीता के तेरहवीं अध्याय के दूसरे श्लोक के भाष्य से क्षेत्र सर्व क्षेत्र सु भारत था वहाँ शंकराचार्य महाभाग ने कहा में अविद्या अपने स्वरूप से स्थित रहती है लेकिन व्यवहार की घाटी में करणाश्रित होकर अविद्या व्याप्ती है कारण करण मान अंत जैसे मैं कहूंगा अहम अज्ञा है मैं अज्ञा हूँ तो अविद्या का अभिव्यंजक संस्थान कौन हो गया अहम हो गया या नहीं अहम अज्ञा जब कहेंगे तो अहम अंतकरण का नाम ही तो अहम है उसमें बैठ गई अविद्या तो हम कहेंगे अहम अज्ञा है तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि व्यवहार दशा में अविद्या बुद्धि होकर या अंतकरण निष्ठ होकर ही व्याप्ती है काम भी अंतकरण निष्ठ होकर ही व्याप्ता है और कर्म भी अंतकरण निष्ठ होकर ही व्याप्ता है इसलिए ये हो गयी अभिव्यंजक संस्थान अब प्रवचन को विराम देने के लिए हमने एक वाक्य कहा था अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग में तारतम्य होता है तो यह जो स्थूल शरीर है हमारा आपका या सूक्ष्म शरीर जिसको लिंग शरीर भी कहते हैं लिंग शरीर माने जैसे लिंग माने सूचक संस्थान किसी इंद्रिय विशेष में गोलक विशेष में रूढ़ हो गया इसलिए स्त्री या पुरुष का द्योतक संस्थान है लिंग का अर्थ होता है सूचक जैसे बहनी है आग है उसका सूचक कौन है धुआ धुवे की अखंड रेखा धारा से हमको अग्नि का अनुमान होता है लक्षण ही अनुमाप कई भागवत का एक वचन है द्वितीय स्कंध का हो सकता है लक्षण ही अनुमाप कई का कार्य को देख कर्म का अनुमान होता है होता है छिदिक क्रिया करण जनिया छिदिक क्रिया छेदन की क्रिया करण जन्य हो सकती है कोई भी क्रिया होगी तो करण के द्वारा निष्पन्न होगी अब कोई भी करण होगा तो कर्ता के द्वारा प्रयुक्त होगा आत्मा तक पहुंचने के लिए यह लिफ्ट है क्रिया को देखकर करण का अनुमान होता है करण को देखकर या करण का अनुमान प्राप्त करके कर्ता का ज्ञान होता है अब तक्षा अधिकरणम करताधिकरणम ब्रह्म सूत्र की ओर पहुंच जाए लिफ्ट से ऊपर पहुंचना कारण निरपेक्ष कर्ता क्या होगा निष्क्रिय होगा या नहीं कुठार निरपेक्ष जो क्षेत्रता होगा वो क्षेत्र रह जाएगा क्या कुठार उल्हारी कुठार निरपेक्ष जो क्षेत्र होगा वो क्षेत्रता नहीं रह जाएगा इसीलिए कारण निरपेक्ष जब आत्मा को देखेंगे अभिक्रिय विज्ञान होकर आत्म तत्व तो अवशिष्ट रहेगा तो कारण जो होते हैं वो कर्ता के अनुमापक होते हैं और कारण निरपेक्ष जो कर्ता होता है वही शुद्ध स्वरूप हो जाता है एक संकेत किया इसलिए हमारा आपका जो स्थूल शरीर है वो सूक्ष्म शरीर का भी व्यंजक संस्थान है मनुष्य का हमारा आपका अब कोई विकलांग इत्यादि ना हो तो स्थूल शरीर है इसमें विशेषता क्या है पंच और पंच ज्ञानेन्द्रियों को व्यक्त करने के संस्थान बाह्य हिस्से में और शरीर का जो अंतरंग हिस्सा है उसमें पंच प्राणों को और पंच अंतकरण के प्रभेदों को व्यक्त करने के संस्थान अभ्यंतर हिस्से में है हमारा आपका पूरा स्थूल शरीर पूरे सूक्ष्म शरीर को व्यक्त करने में समर्थ है स्फुट रीति से वृक्षादि में तो है ये लेकिन गोल नहीं है उस ढंग से इसलिए अंतर निहित सूक्ष्म शरीर है और हमारे आपके जीवन में दस बाहर और अंदर भी तो बाहतर ऐसे संस्थान है जिनके द्वारा कर्मेंद्रीय ज्ञानेन्द्रीय अंतकरण और का भी व्यंजन होता है और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का भी व्यंजक संस्थान अभी तो बताया ना अहम्ञ सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का भी संस्थान और कारण शरीर जीव का भी व्यंजक संस्थान है और जीव जो है शिव स्वरूप परमात्मा का भी व्यंजक संस्थान है अतः मनुस्मृति में महायज्ञ यज्ञ ब्राह्मण क्रियते तनु यज्ञों के द्वारा महायज्ञों के द्वारा अंगन्यास के द्वारा करन्यास के द्वारा भू के द्वारा भगवान नामाम सेवन के द्वारा ब्राह्मी तनु अभिव्यक्ति होती है ब्राह्मी का अर्थ किया भगवान शंकराचार्य जी ने मनुस्मृति के वचन को उद्धृत किया है आनंद जी ने उसकी व्याख्या की है ब्रह्म साक्षात्कार के अनुकूल देहेन्द्रीय प्राणातःकरण की स्पूर्ति इसका नाम है ब्राह्मी तनु इन सब शरीरों में दिव्यता का आधार किया जाता है अतः कर्मकांड की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए अधिकारी के लिए उपेक्षा उपासना कांड की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए अंत में होली है ना लठमार होली हो गई वहां बरसाने आदि आजकल कुछ भी सफल नहीं हो सकता बुराना मानो होली है मुझे मालूम है प्रवचन का विराम अभिशाप पर नहीं करना चाहिए इसलिए अब दो बात दूसरे ढंग से बोल दूंगा ये जो हम बाबा लोग हैं वो कथावाचक है बड़े चतुर होंगे बहुत चतुर हो गए नेताओं से भी ज्यादा चतुर हमने प्यार किया हर जगह शॉर्टकट है या नहीं क्या यांत्रिक युग का क्या है मैं एक बात कहना चाहता हूँ आज का सब जगह कह रहा हूं धर्म और अध्यात्म का पहला लक्षण है धीति एक बात बहुतों को नहीं मालूम है मनुस्मृति में जो दस धर्म के लक्षण दिए धीति क्षमा इत्यादि वो सन्यास धर्म है नारद परिवराज को का ज्यो के त्यों वचन उद्धृत किया है मनु जी ने मनुस्मृति में उद्धत वचन है मूलता वो नारद परिव्याज को पिषद का वचन है और संन्यास के प्रकरण में है तो अध्यात्म धर्म का प्रथम लक्षण है धृति और यांत्रिक युग का प्रथम लक्षण है धैर्य की मूलता या कमी या धैर्य का विलोप इसलिए आजकल कोई भी कर्म उपासना ज्ञान फल तक पहुंच जाए कठिन है क्योंकि धैर्य का विलोप यांत्रिक योग का अभिशाप है और धैर्य के बिना न धर्म में गति हो सकती है न्याय पूर्वक जीविका में गति हो सकती है धर्म ही तो है ना इसीलिए एक बाबाओं की चतुराई में कहता हूँ बुरा न माने विधि वर्ण और व्यष निरपेक्ष कर्म कांड हो गया ना न विधि वर्ण माने ब्राह्मण छत्र आदि जो जिस कर्म अधिकृत है विधि वर्ण और व्यष्ट पेंट लो पैजामा लो टाई लो हवन भी डालो करो विधि वर्ण और वेश निरपेक्ष कर्मकांड वो कर्मकांड मारक होगा या तारक अब वृंदावन में तो मैं बहुत संघर्ष ढल हूँ अब तुंकि संघर्ष में पारंगा तो हो गया इसलिए मैं संकेत पूज वैया हुआ जी क्या मुझे छह महीने तक भोजन नहीं दिया गया चार रोटी से पतली भोजन क्यों का लगा मालूम है या भूख से मरने की स्थिति हो गई किसी को बताया नहीं तब चे मयानंद जी महाराज से कहा आज चौका में जाओ रोटी मिले तो मिले नहीं तो कल यहाँ से चल जाए हमको कष्ट आता तो बोलते नहीं कष्ट से पारंगत हो जाते हैं तो कहीं कहीं बोलते क्यों मेरा अपराध क्या था क्यूँकी ज्ञान और वैराग्य मिश्रित भक्ति बोलता था सुच सम्मत हरिभक्ति पथ संयुक्त विरत विवेक तेना चल नर मोह बस कल पंथ अनेक अयोध्या चित्रकूट वृंदावन की उपासना आजकल फलीभूत नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती वैराग्य और विवेक निरपेक्ष भक्ति बहुत सुगम है सुगम है ना सुगमता का और आओ योग सफल नहीं हो सकता रामदेव बाबा जी हो या कोई भी हो इनके योग के गर्व से महाभयंकर विस्फोट निकलेगा क्योंकि यम नियम निरपेक्ष क्या हो गया योग और अब वेदांत पागल बना देगा व्यक्ति को विषयी बना देगा पामर बना देगा पागल बना देगा साधन चतुष्ट निरपेक्ष वेदांत सबने शॉर्टकट निकाल लिया यानी नि? ये जो अभी राजनीति का प्रचार हो रहा है चुनाव का मजमा को भी माफ करने वाली प्रचार की शैली है नहीं? इसका मतलब क्या हुआ बिल्कुल कुंठित स्थापित हो गया मार्ग विधि वर्ण निरपेक्ष कर्मकांड मारक होगा या तारक और विवेक वैराग्य निरपेक्ष भक्ति मारक होगी या तारक साधन चतुष्ट निरपेक्ष वेदांत मारक होगा या तारक इस पर विचार करने की जरूरत है इसका मतलब क्या हो गया अज्ञान योग में यम नियम निरपेक्ष योग कुंडलनी जागरण या आसन प्राणायाम से योग शुरू होता दो जटिल घाटी इसलिए यह सब चतुराई से काम नहीं चलेगा जो मार्ग ऋषियों ने बताया शास्त्रों ने बताया इसमें चुटकुला सुना दे पुराना माना होली है एक एक योगी का नाम आता है बहुत अच्छे अपनी परंपरा के ऊपर कई ही महेश योगी बहुत वर्ष पहले पचास बावन वर्ष पहले की बात प्रयाग में पूज्यपा स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज के शिविर में बुलाए गए प्रवशन करने के लिए उन्होंने कहा इन पंडितों ने बाबाओं ने आपको धोखा दिया सुखे ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम गीता में लिखा है सुख पूर्वक ब्रह्म साक्षात्कार होता है सबने का बहुत जटिल धोखा दिया घंटे नही? तो नहीं कौन घंटे का प्रवचन था तो हमने सोचा कितना मूर्ख बनाया जा रहा है आगे पीछे के श्लोक देखिए न कितनी जटिल घाटी है एक ले ली उससे सुखे ब्रह्म संस्पर्शन और यहाँ तक तो कह दिया ये बाबाओं ने पंडितों ने आप लोगों को गुमराह रखा भगवान कहते हैं कि सुखे न ब्रह्म संस्पर्श सब लोटपोट हो गए उसके बाद हमने गीता खोल के दिखाया देखो आगे पीछे क्या लिखा है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वहां रामचरितमानस में लिखा है भोग यो, योग भोग महाराज राखे वो गोई किन लिए जनक जी के लिए राजा थे बाहर से भोगियों जैसा रूप लगता था योग को भोग में उन्होंने छिपा के रखा आजकल हमारी स्थिति क्या है भोग को योग में छिपा के रखते हैं। और राम जिलोकत करते हुए से यहाँ पर विषय के आते ही वो प्रकट हो जाता है उल्टा हो गया या नहीं सब ने क्या किया है कि तुम धर्म का नाम लो अध्यात्म का नाम लो अंदर से देख लो जैसे बगुला देखता है ना मछली तक चौंच पहुंचे या नहीं इस मार्ग से हमको धन मार्ग धन और मान का स्रोत मिलेगा या नहीं बस हो गया कर्म कांड भी ले लो बहुत हो रहा है उपासना कांड भी बहुत है ज्ञान कांड भी बहुत है योगासन भी बहुत है और सारी समस्याएं बढ़ती जा रही उसका मूल कारण क्या है इसलिए यहां संशोधन परिवर्धन की बात नहीं है शास्त्रीय परंपरा से ही इन सब साधनों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए ये जो यांत्रिक योग में कट निकाला गया है ये बहुत घातक है इससे दूर रहना चाहिए कल यहाँ के बाद मुझे रामकृष्ण मिशन के जो शक्ति जी महाराज हैं कल वे लगभग चार पांच महामंडलेश्वरों को लेकर शाम को आए मेरे पास कोई संस्था का रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराया है विरक्त न्यासियों को लेकर उसके विधान भी दे गए तो मुझे पढ़ने का समय मिलना कठिन है तो उन लोगों की बात एक घंटे लगा बात हुई कल यहाँ से उनमें जो अध्यक्ष है कोई नाम वाम नहीं जानता वो बिड़ला मंदिर के पास शायद उनका आश्रम है कल यहाँ से मैं एक घंटे के लिए वहां जाऊँगा वो लोग वाहन भेज देंगे आपको कष्ट नहीं करना है यहाँ से वहां जाऊँगा कल फिर वहाँ से जहाँ रहता हूँ हर हर माल